तो मैं हमेशा भ्रमण करता हूँ भारत में और विदेश में भी हरे कृष्ण में हमेशा भ्रमण करता हूं भारत में और विदेश में भी सही है कि पूरे दुनिया में भारत सबसे धार्मिक देश है और खास सूरत में हम देखते है कि लगभग सभी लोग धार्मिक है लगते पूरा सूरत में एक भी नास्तिक नहीं ऐसा लगते सभी लोग का विश्वास है तो आप सब धार्मिक हैं तो आपको क्या कहूंगा सूरज के लोग तो केवल धार्मिक नहीं है सदगुणी भी है और समृद्ध भी है तो ये कहना चाहता हूं कि आप धार्मिक है सदगुणी है गुणवान है तो धर्म धर्म क्या है इसको समझना चाहिए तो एक प्राचीन सनातन धर्म का गौरव यही है कि केवल भावान नहीं है सेंटिमेंटल नहीं है इसका मूल है श्रीमद भागवत गीता शास्त्र, पुराण शास्त्र इत्यादि जिसमें धर्म ज्ञान के द्वारा भगवान की अस्तित्व और जीवों की स्थिति जीवों का संबंध भगवत के साथ स्थापित है और इसलिए विदेश में बहुत सारे बहुत सारे बुद्धिशाली लोग इस सनातन धर्म विशेषकर कृष्ण भक्ति ग्रन करते है तो सामान्यतः भारत में यही भूध धारणा प्रचलित है कि भक्ति मूर्ख लोगों के लिए भक्ति तो केवल विश्वास की बात है और उसमें धर्म ज्ञान नहीं परंतु है परन्तु शास्त्र विचार लेकर पाश्चात्य देश के बहुत बुद्धिशाली लोग और बुद्धिजीवी में इस कृष्ण का ग्रहण करते हैं विदेश में इस कृष्ण भक्ति प्रचार विशेषकर भगवदगीता पूरा वितरण अंग से चलते है और भगवदगीता यथारूप शिलोप के संस्थापक आचार्य शील तो भगवदगीता प्रकाशन इसका नाम है भगवदगीता यथावृत एज वो ही ज्ञान जो उसमें है वो ही ज्ञान से अस, अस्वस्थ होने का फर्व है कि बहुत सारे लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण कहते हैं पाश्चात्य देशों में एक ही गॉड है उधारणा है तो क्रिश्चियन धर्म में गॉड उदाहरण है तो क्यों लोग जो गॉड में विश्वास करते हैं तो खास कृष्ण को विश्वास करते हैं गॉड और कृष्ण में एक क्या वास्तव तो में कुछ भी बात नहीं है परन्तु पश्चात्य पर देशों में वो गॉड वो धर्म जो है वो स्पष्ट नहीं है कि कुछ शक्ति है ऐसा अच्छा लगता है उस करता हूँ <laughs> गॉड है और हेवन है जो स्वर्ग होते हैं और अगर हम अच्छा काम करते हैं और गॉड में विश्वास करते हैं हम हेवन जाएंगे स्वर्ग जाएंगे लेकिन गॉड कौन है उनका नाम क्या है और कैसे भक्ति करना है तो कोई ठीक धारणा नहीं है लेकिन भागवत गीता और श्रीमद् भागवत से अब यही पता मिलता है कि भगवान का नाम है कृष्ण वो एक विशेष व्यक्ति है सबसे विशेष व्यक्ति और वे हैं है तो माता, पिता सब कुछ है तो कैसे भगवान के माता पिता है वो बड़ा रहस्य है भगवान जो सभी वस्तु के श्लोक के नाता पिता है कैसे संपत्त है तो ये राष्ट्र विचार वैष्णव धर्म का विशेष कदान है कि भगवान केवल सर्व शक्तिमान नहीं है वे उदासमायध करना मध्मविलास करना वो ही जीवन की परम संसिद्धि है यही वैष्णव धर्म का विशेष प्रदान है जो अन्य धर्मों में नहीं लेते कि हम भगवान जैसे हम आप हम आपस ऐसे बात करते है हम ऐसे भगवान के साथ बात बोल सकते भगवान महान अति महान है फर्मचु में भी हमारा फर्म बंद है तो यही वैष्णव का विशेष प्रदान है तो हमको यही ज्ञान देते हैं तो कैसे हम पूर्ण ठुष्ट हो सकते हैं भगवान की सेवा में और भगवान के साथ दोस्ती करना चर्चा करना क्यों तो ये सब शास्त्र विचार से में चाहिए तो शुरुआत के लोग धार्मिक के लेकिन लगते है तो विचार ज्यादा नहीं करते कोई भी जो आते हैं और बोलते हैं मैं यहां बता हूं विश्वास तो कहते हैं तो खाली योग हो रहा है तो खाली युग में सावधान ही रखना चाहिए क्योंकि खाली खस खाली युग में साधु गुरु का नाम है बहुत ढोंगी है झोंका रहने वाले हैं। तो बाह भगवान कौन है समाचना चाहिए शास्त्र से भारत में एक बहुत क्लासिक भगवान है नंबर टू चीतेंग वाले है तो बाहर भगवान कौन है शास्त्र से समझना चाहिए और शास्त्र में इस स्पष्ट की कि कृष्णसू भगवान स्वयं कृष्ण ही भगवान है जैसे गीता में भगवान कहते हैं और सब ऋषि ऋषिभूमिधन स्वीकार करते है गणेश सागर हमें वेद वेद का मतलब विद्या और विद्या क्या है यही समझ में कि वो तो सभी विद्या की गति है कृष्ण तो वो काफी है आपके लिए में। आप जाते कंपेरिजन क्यों है ये धर्म अच्छा ये धर्म अच्छा सब धर्म में कुछ कुछ सुधिया हाँ। है सब ये सोलह और धर्म तो एक ही है सब बहुत है धर्म एक है धर्म का मूल एक ही है क्यूँकी उस सब जीव का स्वभाव एक ही है और भगवान सबके लिए एक ही है ऐसा नहीं है कि महाकाश में कंपटीशन हो रहा है दो चीज भगवान में या बीस चीज भगवान में भगवान एक ही है सर्व शक्ति नाम ही है और इस दुनिया में बहुत धर्म है क्योंकि अलग अलग लोग मतलब अलग अलग दो के परिप्रेक्ष्य और कुछ परिप्रेक्ष्य अखूर्ण है कुछ गलत है कुछ धर्म का नाम है कुछ हिंसात्मक विचारी है की हम, हमारे जो हम बोध है वो ही धर्म है और सब दूसरे सर्वशक्ति दुश्मन है वह धर्म है ऐसे लोग ऐसे तो धर्म तो धर्म नहीं है तो ऐसे धर्म का नाम है इतना शाखा ऊपर शाखा ऐसा होते है क्यों वो माया का प्रभाव है। सूरज एक है देखिए इन जिनकी दृष्टि शक्ति कोई नहीं है अचीचे और सूरज को नहीं देखते या भूत करके चंद्रमा को सूरज को या सूरज को नहीं देखते हैं और खाली देखते है। देखते हैं और समझते की कि के पीछे कुछ है जिससे प्रकाश आगते है लेकिन वो कौन सी चीज से, से आगते है कोई ठीक ज्ञान नहीं है और इससे एक कल्पना कहते है और बोलते हैं कि सूरज ऐसे है वैसे है तो वास्तव ज्ञान हम शास्त्र और सिद्धर्म हम शुद्ध भक्तों से मिलते जैसे ही किसी भी विषय में अलग अलग स्तर है चुप का स्थित वो भी नाते नाचे चाहिए और ईक्वल एम सी स्क्वायर वो भी मैथमेटिक्स है तो जिसका ज्ञान थोड़ा नहीं है टू प्लस टू इक्वल्स फोर सीखते है और सोचते हैं। भाई सब कुछ जानता हूं मैं एक्सपर्ट हूं सब कुछ जानता हूं लेकिन और भी ज्ञान है तो इस प्रकार की भगवान है सर्वशक्तिमान है तो वो समझ में तो पूरे नहीं है तो भगवान कौन है हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान सबसे दयालु है तो क्यों इस भौतिक जगत में इतने सब दुख होते तो दूसरे धार्मी इस प्रश्न का उत्तर तो ठीक नहीं है एक धर्म में बोलते हैं कि एक पुरुष था एक नारी थी और वो पुरुष एक आंखों खाया और इसलिए इसके बाद पूरा मानव समाज का असंख्य तो ये फिलोसफी नहीं है सभी धर्म में तो यही स्वीकार किया है क्रिश्चियन धर्म में आदमी हिंदू धर्म ने मानो भगवान आदमी जो है कि नहीं है आदम ये कहानी का, है कि आदम का और एक खाया। एक एक आपल, ओ, ओ, ओ, एक, एक वो वो ऐसे आपसे पूरा मानव जाति दूषित है और ऐसे शुरुआत से पूरा मानव जाति उस दोष से असंख्य क्षेत्र लेकिन ये को विचार नहीं हो भगवत गयी श्री कृष्ण कहते है पुरुष दुख और दूध जो हम देते हैं वो व्यक्तिगत दोष और गुण सत् असत काम कफाओसे नहीं है कि एक व्यक्ति का जो कुछ खाया है और इसमें है हम सब दुख को हमारे निजी चूकी है आपके हिसाब से भगवान को पाना हो भगवान मेरा हिसाब क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से क्या तो दुछ दुछ दुछ दुछ दुछ आप मानव शास्त्र ऐसी क्या को कोई पढ़ेगा नहीं क्यूँकी अभी उन चीजों पर आपके हिसाब से वो वो होगी वो क्या तो संघर्ष है की मानव जीवन में भगवान हमको बुद्धि दिया है तो बुद्धि लेके धर्म का बहुत करो तो सब काम में बुद्धि लगाना जाना चाहिए व्यापार में बुद्धि लगाना है इससे सूरत की समृद्धि है व्यापार में बहुत बुद्धिमान है तो धर्म में भी बुद्धि का जाए भाव वो होना चाहिए लेकिन वो भाव का मूल आगर बुद्धि नहीं हो जो पूरा भाव हम नॉन भगवान अभगवान को भाव करते हैं तो वो भक्ति नहीं होगी भगवान ही कृष्ण, खुष, कृष्ण ही भगवान है तो यदि हम कृष्ण की पूजा कृष्ण की सेना कृष्ण की भक्ति करेंगे हम भक्ति का भाषा फल मिलेंगे यदि हम भूल करते हैं या दूसरों को भगवान मानते हैं तो जितने भी भक्ति करते हैं तो भक्ति का भाषा फल नहीं मिलेंगे लेकिन एक एक ही व्यक्ति को पकड़े लेना क्या ठीक है सारे में सारे हुए, राम भी राम भी भी बोलते हैं। हम कृष्ण बोलते कृष्ण का मौत कृष्ण का मतलब सब सब क्यों कृष्ण का मतलब सब विष्णु गुरु कृष्ण से राम नारिहा और ऐसे अलग अलग फद सही है कि बहुत बहादुर साधु गुरु योगी सन्यासी ऐसे है लेकिन परम सत्य क्या है इसको समझो। सही है कि बहुत साधु है और तपस्वी है धार्मिक लोग हैं। तो फिर भी वास्तव सात्य को निष्कर्ष करना चाहिए ऐसे ही बहुत साधु जो चपस् करते हैं और अनासत है उदासीन है लेकिन अगर वो बास्तव सत्य को नहीं समझते वो सब चपस्या धर्म वो सब कुछ जो करते हैं जो उसका पूरा पाव नहीं हो इसलिए शास्त्र है हमको बास्तव बात भी करने के लिए और इसलिए हम भगवद गीता यथारूप का वितरण करते आपको दिए आपके पास है लगते आपको दिया तृणमूल रूप है ये यथारूप है आप हिंदी या गुजराती में दोनों दोनों गुजराती में गुजरात तृणमूल रूप है गुजराती मा तृणमूल रूप है हर एक